मैं अपने करियर कैपिटल की 100 प्रतिशत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ मैं अपनी जेपी मॉर्गन फाइनेंशियल एनालिस्ट आइडेंटिटी की 100 प्रतिशत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ मैं अपनी स्किल्स प्रूफ क्रेडेंशियल्स नेटवर्क रिप्यूटेशन प्रेजेंटेशन और एग्जीक्यूशन की एक सौ प्रतिशत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ मैं जेपी मॉर्गन लंदन में फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर सेटल्ड हूँ मैं कैनरी वॉर्फ की हाई परफॉर्मेंस फाइनेंस एनर्जी में काम करता हूँ मैं जेपी मॉर्गन के प्रोफेशनल इकोसिस्टम में विजिबल क्रेडिबल और रिस्पेक्टेड हूँ मैं ट्वेंटी फाइव बैंक स्ट्रीट की फाइनेंस एनर्जी में काम फोकस्ड और केपेबल फील करता हूँ मैं कमर्शियल बैंकिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मार्केट्स रिसर्च मॉडलिंग वैल्यूएशन और क्लाइंट ड्रिवन एनालिसिस के एन्वायरमेंट में ग्रो करता हूँ आई एम सॉरी मैं उन सब लम्हों के लिए माफी चाहता हूँ जब मेरी करियर एनर्जी स्कैटर्ड थी आई एम सॉरी मैं उन सब दफाओं के लिए माफी चाहता हूँ जब मेरी स्किल कैपिटल को स्ट्रक्चर की जरूरत थी आई एम सॉरी मैं उन सब मोमेंट्स के लिए माफी चाहता हूँ जब मेरा प्रूफ कैपिटल अधूरा था आई एम सॉरी मैं उन सब दफाओं के लिए माफी चाहता हूँ जब मेरी एग्जीक्यूशन एनर्जी वीक रिदम में थी प्लीज फगीम मी मुझे माफ कर दें कि मेरी करियर कैपिटल को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जरूरत थी प्लीज फगेम मी मुझे माफ कर दें कि मेरी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को शार्पर एविडेंस की ज़रूरत थी प्लीज फ़ॉरगिव मी मुझे माफ कर दें कि मेरी जेपी मॉर्गन फाइनेंशियल एनालिस्ट आइडेंटिटी को डेली प्रूफ डेली डिसिप्लिन और डेली एग्जीक्यूशन की जरूरत थी थैंक यू अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी स्किल कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है थैंक यू अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी एक्सेल फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन, पाइथन सी एफ और ब्लूमबर्ग नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो चुकी है थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी प्रूफ कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे प्रोजेक्ट्स डैशबोर्ड्स केस स्टडीज इन्वेस्टमेंट राइटअप्स पिच बुक्स वैल्यूएशन मॉडल्स डीसीएफ एल और पोर्टफोलियो कंप्लीट हो चुके हैं थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी क्रेडेंशियल कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है थैंक यू या तेरा शुक्र है कि मेरी एमएससी सर्टिफिकेशंस एग्जिबिशंस ब्लूमबर्ग नॉलेज और फाइनेंस लर्निंग मेरी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं थैंक यू याल्ला तेरा शुक्र है कि मेरी नेटवर्क कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है थैंक यू अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मैंटर्स रिक्रूटर्स एनालिस्ट्स असोसिएट्स वीपीज डायरेक्टर्स डिसीजन मेकर्स और फाइनेंस कॉन्टैक्ट्स मेरे लिए स्ट्रोंग डोर्स ओपन कर चुके हैं थैंक यू अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मेरी रेप्यूटेशन कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है कि लोग मुझे रिलायबल शार्प डिसिप्लिन एनालिटिकल प्रोफेशनल और सीरियस जेपी मॉर्गन फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर देखते हैं थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी प्रेजेंटेशन कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है थैंक यू याल्ला तेरा शुक्र है कि मेरा सीवी, लिंक्डइन, इंटरव्यू स्टाइल वॉर्डरोब कम्युनिकेशन वॉइस पॉस्चर और बॉडी लैंग्वेज पावरफुल बन चुके हैं थैंक यू याल्ला तेरा शुक्र है कि मेरी एग्जीक्यूशन कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी डेली एप्लीकेशंस कोर्सेस प्रोजेक्ट्स फॉलोअप्स नेटवर्किंग और कंसिस्टेंसी कंप्लीट सिस्टम बन चुके हैं आई लव यू या अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं आई लव यू मैं अपनी जेपी मॉर्गन फाइनेंशियल एनालिस्ट जर्नी से मोहब्बत करता हूं आई लव यू मैं अपनी करियर कैपिटल से मोहब्बत करता हूँ आई लव यू मैं अपनी स्किल कैपिटल से मोहब्बत करता हूं आई लव यू मैं अपनी प्रूफ कैपिटल से मोहब्बत करता हूँ आई लव यू मैं अपनी क्रेडेंशियल कैपिटल से मोहब्बत करता हूँ आई लव यू मैं अपनी नेटवर्क कैपिटल से मोहब्बत करता हूँ आई लव यू मैं अपनी रेप्युटेशन कैपिटल से मोहब्बत करता हूँ आई लव यू मैं अपनी प्रेजेंटेशन कैपिटल से मोहब्बत करता हूँ आई लव यू मैं अपनी एग्जीक्यूशन कैपिटल से मोहब्बत करता हूँ मैं बनाता हूं मैं तख्लीक करता हूँ मैं एग्जीक्यूट करता हूं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपना जेपी मॉर्गन फाइनेंशियल एनालिस्ट काम बहुत पसंद है मैं जेपी मॉर्गन लंदन में फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ मैं जेपी मॉर्गन के स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइंट हूँ मैं ट्रेडिंग फ्लोर्स की इंटेंसिटी ब्लूमबर्ग डेटा मार्केट मूवमेंट्स रिस्क डिस्कशंस और लाइव फाइनेंशियल डिसीजंस की एनर्जी एंजॉय करता हूँ मैं हर दिन अपनी एनालिटिकल थिंकिंग फाइनेंशियल जजमेंट और प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करता हूँ मैं डील टीम फ्लोर्स की एनर्जी में कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करता हूँ मैं पिच बुक्स एम एंड एनालिसिस वैल्यूएशन मॉडल्स डीसीएफ, एलबीओ, कैपिटल मार्केट्स वर्क सेक्टर रिसर्च और फाइनेंशियल मॉडलिंग को क्लैरिटी के साथ समझता हूँ जो चीज़ जितनी मुश्किल है उतनी ही मेरे लिए अच्छी है मैं डिफ़िकल्ट टास्क से प्यार करता हूँ मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ मैं प्रेशर को परफॉरमेंस में बदलता हूँ मैं हर कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लॉजिक पेशेंस और प्रिसिजन के साथ सॉल्व करता हूँ मैं क्लाइंट ड्रिवन एनालिसिस करता हूँ मैं क्लाइंट्स के लिए इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी क्रिएट करता हूँ मैं क्लाइंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग एनालिसिस क्रिएट करता हूँ मैं क्लाइंट्स के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वैल्यू क्रिएट करता हूँ मैं कमर्शल बैंकिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मार्केट्स रिसर्च मॉडलिंग वैल्यूएशन और स्ट्रेटजी के इंटरसेक्शन पर ग्रो करता हूँ मैं फाइनेंस टेक्नोलॉजी मार्केट्स और स्ट्रेटजी के इंटरसेक्शन पर स्ट्रॉन्ग होता हूँ मैं जेपी मॉर्गन लंदन के प्रोफेशनल इकोसिस्टम में विजिबल हूँ मैं क्रेडिबल हूँ मैं रिस्पेक्टेड हूँ मैं वैल्यूड हूँ मैं रिकगनाइज हूँ मैं बॉसेस के साथ क्लियर मैच्योर और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन रखता हूँ मैं कॉलेगॉर्स के साथ स्मूथ रिस्पेक्टफुल और प्रोडक्टिव रिलेशनशिप्स बिल्ड करता हूँ मैं एनालिस्ट्स असोसिएट्स वी डायरेक्टर्स और डिसीजन मेकर्स के साथ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल कनेक्शन बनाता हूँ मैं हर मीटिंग में प्रिपेयर्ड होता हूँ मैं हर डिस्कशन में सब्सटेंस के साथ कॉन्ट्रीब्यूट करता हूँ मैं हर टास्क में एक्यूरेसी स्पीड और जजमेंट लाता हूँ मैं अपनी टीम के लिए डिपेंडेबल हूँ मैं अपनी टीम के लिए वैल्यूएबल हूँ मैं अपने मैनेजर्स के लिए ट्रस्टेड हूँ मैं प्रमोशंस रिसीव करता हूँ मैं रेजेज रिसीव करता हूँ मैं बोनस रिसीव करता हूँ मैं ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिसीव करता हूँ मैं लीडरशिप ट्रस्ट रिसीव करता हूँ मैं कैनरी वॉर्फ के प्रीमियम लाइफ के लिए शुक्रगुजार हूँ मैं रिफाइंड अपार्टमेंट्स जिम लाउज रूफ़ टॉप टेरेस कॉन्र्ज कोवर्किंग स्पेसेस और क्लीन मॉडर्न लाइफस्टाइल स्टाइल करता हूँ मेरा इन्वायरमेंट मुझे डिसप्लिन शार्प पॉलिश और सक्सेसफुल फील करवाता है मैं अपनी लिविंग स्पेस से इंस्पायर्ड हूँ मैं अपने लाइफस्टाइल को एक्सीलेंस के साथ मैच करता हूँ मैं कैनरी वॉर्फ और सिटी ऑफ लंडन की सोशल फाइनेंस एनर्जी में नेचुरली फिट होता हूँ मैं फाइनेंस लंच क्लाइंट स्टाइल डिनर्स नेटवर्किंग कॉन्वर्सेशन्स और हाई वैल्यू सोशल सर्कल्स में कॉन्फिडेंट फील करता हूँ मैं पावरफुल और इन्फ्लुन्शल नेटवर्किंग करता हूँ मैं मेंटर्स, लीडर्स एनालिस्ट्स असोसिएट्स वीपीज़, डायरेक्टर्स और डिसीजन मेकर्स के साथ स्ट्रॉग रिलेशनशिप्स बिल्ड करता हूँ मैं प्रीमियम स्क्वाश लाइफ के लिए भी शुक्रगुजार हूँ मैं हाई क्वालिटी स्क्वाश कोचिंग लेता हूँ मैं डिसिप्लिन ट्रेनिंग करता हूँ मैं फुटवर्क एजिलिटी रैक्ट कंट्रोल मैच स्ट्रेटजी, स्टैमिना और कॉम्पिटिव माइंडसेट सेट इम्प्रूव करता हूँ स्क्वाश मेरी एनर्जी पोस्चर, कॉन्फिडेंस और एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस को शार्प बनाता है मैं जेपी मॉर्गन फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हूँ मैं एथलीट भी हूँ मैं डिसिप्लिन परफॉर्मर भी हूँ मैं अपनी अपडेटेड सीवी, सर्टिफिकेशंस कोर्सेस प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए शुक्रगुजार हूँ मैं अपनी प्रोफाइल को कॉन्स्टेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ मैं इतनी वैल्यू क्रिएट करता हूँ कि मेरी प्रोफेशनल प्रेजेंस अनडिनइबल होती है मैं इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता हूँ कि मेरी रेपूटेशन नेचुरली ग्रो करती है मैं हर दिन ग्रो करता हूँ मैं हर दिन इम्प्रूव करता हूँ मैं हर दिन अपनी ड्रीम रियलिटी को लाइव करता हूँ आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू अलहमदुल्ला मेरी स्किल कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है अलहमद मेरी प्रूफ कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है अलहमदुल्ला मेरी क्रेडेंशियल कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है अलहमदुल्ल्ला मेरी नेटवर्क कैपिटल कम्प्लीट हो चुकी है अलहमदल्ला मेरी रेपूटेशन कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है अलहमद मेरी प्रेजेंटेशन कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है अलहमद मेरी एक्जीक्यूशन कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है अलहमद मैं जेपी मॉर्गन लंदन में फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ अलहमद मैं वैल्यूड हूँ अलहमदलिल्ला मैं रिकगनाइज हूँ अलहमदलिल्ला मैं प्रमोटेड हूँ अलहमदलिल्ल मैं ट्रस्टेड हूँ मैं बनाता हूँ मैं तखलीक करता हूँ मैं एग्जीक्यूट करता हूँ क्योंकि अलहमद मुझे अपना जेपी मॉर्गन फाइनेंशियल एनालिस्ट काम बहुत पसंद है मैं अपने करियर कैपिटल की 100 प्रतिशत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ मैं अपनी जेपी मॉर्गन फाइनेंशियल एनालिस्ट आइडेंटिटी की सौ प्रतिशत लेता हूँ मैं अपनी स्किल्स प्रूफ क्रेडेंशियल्स नेटवर्क रिप्यूटेशन प्रेजेंटेशन और एग्जीक्यूशन की 100 सौ प्रतिशत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ मैं जेपी मॉर्गन लंदन में फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर सेटल्ड हूँ मैं कैनरी वार्फ की हाई परफॉर्मेंस फाइनेंस एनर्जी में काम करता हूँ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 और क्लाइंट ड्रिवन एनालिसिस के एनवायरमेंट में ग्रो करता हूं आई एम सॉरी मैं उन सब लम्हों के लिए माफी चाहता हूं जब मेरी करियर एनर्जी स्कैटर्ड थी आई एम सॉरी मैं उन सब दफाओं के लिए माफी चाहता हूं जब मेरी स्किल कैपिटल को स्ट्रक्चर की जरूरत थी आई एम सॉरी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 तेरा शुक्र है कि मेरी स्किल कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी एक्सेल फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन, पाइथन सी एफ और ब्लूमबर्ग नॉलेज स्ट्रांग हो चुकी है थैंक यू या अल्लाह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 या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी नेटवर्क कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंटर्स रिक्रूटर्स एनालिस्ट्स एसोसिएट्स वीपीज डायरेक्टर्स डिसीजन मेकर्स और फाइनेंस कॉन्टैक्ट्स मेरे लिए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 मैं बोनस रिसीव करता हूँ मैं ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिसीव करता हूँ मैं लीडरशिप ट्रस्ट रिसीव करता हूँ मैं कैनरी वॉर्फ के प्रीमियम लाइफस्टाइल के लिए शुक्रगुजार हूँ मैं रिफाइंड अपार्टमेंट्स जिम लाउंजेस रूफटॉप टॉप टेरेस कॉन्सीर्च कोर्किंग स्पेसिस और क्लीन मॉडर्न लाइफ स्टाइल करता हूँ मेरा इन्वायरमेंट मुझे डिसिप्लिन शार्प पॉलिश और सक्सेसफुल फील करवाता है मैं अपनी लिविंग स्पेस से इंस्पायर्ड हूं। मैं अपने लाइफस्टाइल को एक्सीलेंस के साथ मैच करता हूं। मैं कैनरी वॉर्फ और सिटी ऑफ लंडन की सोशल फाइनेंस एनर्जी में नेचुरली फिट होता हूं। मैं फाइनेंस लंच क्लाइंट स्टाइल डिनर्स नेटवर्किंग कॉन्वर्सेशंस और हाई वैल्यू सोशल सर्कल्स में कॉन्फिडेंट फील करता हूँ मैं पावरफुल और इन्फ्लुन्शल नेटवर्किंग करता हूँ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 मेरी स्किल कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है अलहमद मेरी प्रूफ कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है अलहमद मेरी क्रेडेंशियल कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है अलहमदलिल्ला मेरी नेटवर्क कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है अलहमदलिल्ला मेरी रेपूटेशन कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है अलहमदलिल्ला मेरी प्रजेंटे कैपिटल कम्प्लीट हो चुकी है अलहमद मेरी एग्जीक्यूशन कैपिटल कम्प्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जेपी मॉर्गन लंदन में फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वैल्यूड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रिकगनाइज हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं प्रमोटेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ट्रस्टेड हूँ मैं बनाता हूँ मैं तखलीक करता हूँ मैं एग्जीक्यूट करता हूँ क्योंकि अलहमदुल्लह मुझे अपना जेपी मॉर्गन फाइनेंशियल एनालिस्ट काम बहुत पसंद है मैं अपने करियर कैपिटल की सौ प्रतिशत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ मैं अपनी जेपी मॉर्गन फाइनेंशियल एनालिस्ट आइडेंटिटी की सौ प्रतिशत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ मैं अपनी स्किल्स प्रूफ क्रेडेंशियल्स नेटवर्क रिप्यूटेशन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 थैंक यू याल्ला तेरा शुक्र है कि मैंटोर्स रिक्रूटर्स एनालिस्ट्स असोसिएट्स वीपीज डायरेक्टर्स डिसीजन मेकर्स और फाइनेंस कॉन्टैक्ट्स मेरे लिए स्ट्रॉन्ग डोर्स ओपन कर चुके हैं थैंक यू याल्ला तेरा शुक्र है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 मेरी स्किल कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है अलहमदलिल्ला मेरी प्रूफ कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है अलहमद तो तो मेरी क्रेडेंशियल कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है अलहमद मेरी नेटवर्क कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है अलहमद मेरी रेपूटेशन कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है अलहमद मेरी प्रजेंटेशन कैपिटल कम्प्लीट हो चुकी है अलहमदलिल्ला मेरी एक्जीक्यूशन कैपिटल कम्प्लीट हो चुकी है अलहमद मैं जेपी मॉर्गन लंदन में फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ अलहमद मैं वैल्यूड हूँ अलहमद मैं रिकगनाइज हूँ अलहमदल्ला मैं प्रमोटेड हूँ अलहमद मैं ट्रस्टेड हूँ मैं बनाता हूँ मैं तखलीक करता हूँ मैं एग्जीक्यूट करता हूँ क्योंकि अलहमद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 मेरी रेपूटेशन कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है अलहमद मेरी प्रेजेंटेशन कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है अल्हमदल्ला मेरी एक्जीक्यूशन कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है अलहमदलिल्ला मैं जेपी मॉर्गन लंदन में फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ अलहमद मैं वैल्यूड हूँ अलहमद मैं रिकगनाइज हूँ अलहमदलिल्ला मैं प्रमोटेड हूँ अलहमदलिल्ला मैं ट्रस्टेड हूँ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 मेरी स्किल कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है अलहमदलिल्ला मेरी प्रूफ कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है अलहमदलिल्ला मेरी क्रेडेंशियल कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है अलहमदलिल्ला मेरी नेटवर्क कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है अलहमद मेरी रेपूटेशन कैपिटल कंप्लीट हो चुकी है अलहमदलिल्ला मेरी प्रजेंटेशन कैपिटल कम्प्लीट हो चुकी है अलहमद मेरी एक्जीक्यूशन कैपिटल कम्प्लीट हो चुकी है